अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र तथा भाष्य हम लोग विचार कर चुके हैं द्वितीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम मंत्र में बताया गया जो सत्य काम शब्द से उपलक्षित तो कर्माधिकारी हैं उन्हें अपने काम्यमान सत्य शब्दित तो संसार अंतपाती अभ्युदय की प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठान ही एकमेव साधन है ऐस पंथा सुकृत लोके इस अंतिम वाक्य से बताया गया कर्माधिकारी कर्म को कैसे संपन्न करे इसे बताया जा रहा है कर्म से उपलक्षित क्या नाम ये सब जो कर्म करना चाहिए कहा तो कर्म अनेकों प्रकार के हैं जीवन में शास्त्र विहित तो, कर्मों का विभाग नित्य नैमित्तिक ऐसे दो प्रकार का हैं बाकी और भी निषिध और काम्यमान सकाम कर्म ऐसे दो और हैं तो ये जो नित्य नित्यनैमितिक कर्म है मीमांसक सिद्धांत के अनुसार करते रहने से नहीं हो पाता जो लगना है दोष वह दोष लेकिन कोई करने से फल नहीं होता न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है और नित्य नित्यनैमित्तिक कर्म को करते हैं तो करने वाले को कोई फल नहीं मिलता हाँ नित्य कर्म है संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि ये करने से माने कि कोई अभ्युदय प्राप्त होगा वो नहीं लेकिन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगता है और वह प्रत्यवाय दोष अधोगति को ले जाता है तो अध, अधोगति को पहुंचाने वाले प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य निमित्तिक कर्म करने हैं नित्य कर्मों में प्रसिद्ध कर्म है अग्निहोत्र ओ अग्निहोत्री को रोज करना ही होता है प्रातः स्वयं और फिर बीच में जो समय मिलता है नित्य निमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से अतिरिक्त समय उसमें अभ्युदय चाहने वालों को अभ्युदय अनेकों प्रकार का है अधिक पारलौक अल्पारलौकिक उनमें जिस अभ्युदय विशेष की कामना है उस अभ्युदय विशेष का जो जो साधन काम्यमान कर्म के रूप में शास्त्र के द्वारा विहित है उन कर्मों का अनुष्ठान भी करना होता है तो उन कर्मों का अनुष्ठान करने से सुकृत लोक शब्दित अभ्युदय प्राप्त होता है जिस फल विशेष के साधन के रूप में वेद ने जो साधन कर्म बताया है उसके अनुष्ठान से इसलिए नित्य जो कर्म हैं जो सभी कर्मों के अपेक्षा प्रथम अनुष्ठीयमान होता है उसे बताते हुए शुरुआत की जा रही है द्वितीय मंत्र से इसलिए भस्कर भगवान ये लिखते हैं कि तत्र अग्निहोत्रम एव प्रदर्शनार्थम तो तत्र अग्निहोत्र सति उच्य सेकर्मण प्राथम्या अभ्युदय पाने का कर्मानुष्ठान ही एकमेव मार्ग होने से साधन होने से अग्निहोत्रम एवं ताव प्रथम प्रदर्शनार्थम उच्चते तो अग्निहोत्र कर्म को बताया जा रहा है प्रदर्शन के लिए यानी उदाहरण के लिए अग्निहोत्र को ही क्यों बताया जा रहा है अन्य कर्मों कर्म को क्यों नहीं बताया गया तो भाष्कर भगवान ने कहा सर्व कर्म नाम प्राथम्यात् शास्त्रों के द्वारा विहित कर्मों में प्रथम अग्निहोत्र अनुष्ठेतया विहित होने से इसमें अन्य कर्मों की अपेक्षा प्राथम्यता है हाँ और हाँ इसका उत्तर त्रेता पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने द्वितीय विकल्प के रूप में बताया त्रेतायाम वा युगे और त्रेता युग में प्रधान साधन के रूप में कर्म था जप और भागवत में धर्म के जो चार पाद बताए हैं ना उन चार पादों में एक दान रूप पाद है वो कलियुग में बताया गया है धर्मरूपी ये जो वृषभ है, है उसका और वो लौकिक अभ्युदय की कामना से करते हैं वो भी वैदिक साधन है और जब भी एक होता है नाम संकीर्तन अपने लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए और एक होता है लौकिक अभ्युदय पाने के लिए तो लौकिक लो, अभ्युदय पाने के लिए सकाम अनुष्ठान अविधिवत क्यों न हो करते हुए दिख रहे हैं ये जन वो जो आसुर संपत्त के रूप में कहा जा सकता है वर्तमान में आसुरों में भी काफ़ी औदिकता है लेकिन परिणाम उसका विष के तरह होता है राजस्थामस कर्मों को बताया तो ये राजस्थामस साधनाएँ अभी भी होती हैं वो अधिकतर होती हैं सात्विक साधना कम होती हैं इसलिए ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहा करते थे कि ये इस समय रजोगुण तमोगुण का भोग काल है, है? हाँ सत्योग का तपस्या काल है इसलिए सात्विक साधनाएँ तत्काल फल इस समय उनका भोग काल न होने से नहीं दे पाती वो कम होती हुई दिखती हैं राजस्तामस साधनाएँ होती हैं और उसके कारण जो है लौकिक अभ्युदय और वो भी चार वाक्य के अनुसार इसी लोक का दिखता है स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े जो हैं शहर के शहर खाली पड़े हैं वहाँ की आबादी बहुत कम हो रही है यमराज के वहाँ की आबादी बढ़ रही है क्योंकि ये राजस्थान साधनाएँ परिणाम में विष के तरह होती है ना मृत्यु विष होता है मृत्यु दिलाने वाला नारकियक दुख भुगवाने वाला यहाँ जो सात्विक वैदिक सकाम कर्म करके जाते हैं वो स्वर्ग के नागरिक बनते हैं वो नहीं हो पा रहा है जो दक्षिण दक्षिणायन और उत्तरायन है इनको मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वहां से गाड़िया कम दौड़ रही है तो गड्ढे हो ही नहीं रहे हैं है? ऐसा तो राजस्थान में साधनाओं का भी अपना फल होता है कहते हैं ना नास्ती परलोक इति अभिमानी गीता में आता है ना अयम यही लोक है परलोक नहीं है ऐसा अभिमान करने वाले फिर इसी लोक के हैं हाँ, हाँ न सांपराय प्रतिभाति बालम वो कठोपनिषद में है गीता में है ये यही लोक है परलोक नहीं है ऐसा माने मानिएयम हाँ, लोक अस्ति न परिति मानी हाँ पुनः भी कठोपनिषद में ही है पुना पुना वशम आपद्य में वो हो जाता है और अग्निहोत्रादि कर्म के साथ सकाम कर्म करने वाले तो दक्षिणायन और उत्तरायन में जाते हैं तीसरा मार्ग इस समय उसमें बहुत जाम लगा हुआ है खूब जाने वाले लोग हैं तीसरे मार्ग से जाए सौम्रिय त्र अहोत्रम तब प्रथम प्रदर्शनाथम उच्य सेकर्मण आगे कहते हैं तत्क तो वो जो है अग्निहोत्र में प्राथम्य कैसे और उसका अनुष्ठान कैसे होता है ये जिज्ञासा है तत् कथम तत् यानि अग्निहोत्र कथम यानि केन प्रकारेण क्रियते तो बताया जा रहा है प्रकार द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें यदा लेला यते लेलायते ह्यर्चि सीधे हव्यवाहने तदाज्यगवरेहुति तो यदा यानी काले जिस समय हव्यवे समिधे सती अर्चि लेलायते ऐसा अन्वय करिए तो जिस समय हव्यवहन यानी अग्नि अग्नि का एक नाम है हव्यवहन तत्त के लिए जो आहुति द्रव्य हैं उसे हव्य कहा जाता है हवन योग्य हव्य और तत्त की आहुति द्रव्य को यजमान तो उस देवता के उद्देश्य मंत्र उस देवता का बोल करके अग्नि में प्रक्षिप्त करता है और अग्नि जिस देवता के उद्देश्य से अपने में यजमान ने हवी प्रक्षेप किया है उस हवी को उस देवता तक पहुंचाता है इसलिए वाहन कहा जाता है पहुंचाने वाले को वह प्रापणे धातु हैं तो कर्तार्थ में उप्रत्यय हो करके बन गया वाहन का अर्थ है पहुंचाने वाला कोरियर का काम करने वाला हा? हा? और हीज प्रत्यंत है तो वाहन ऐसा बनेगा वही वाही धातु बनेगा ल्यूट होकर के फिर आना आदेश होकर के वाहन बनेगा आकारांत तो शब्द है सप्तमी सप्तमिकाए क्वचन रामे के तरह तो हवी का वहन करने वाला हव्य को यानि उस देवता को अग्नि के पास आप भेज देते हैं कि पहुंचा देना ये प्रसाद अग्नि पहुंचा देता है इसलिए अग्नि को कहा जाता है हव्यवहान और अग्नि का विशेषण है सम पूर्वक समिध्यपूर्वक ईंधी दीप्तो धातु से इद्ध धातु बनता इद्ध शब्द बनता है अक्त प्रत्यय करके निष्ठा समुपसर्ग है तो समिद्ध सप्तमे का एक क्वेश्चन है समिथे सम है अच्छी तरह से युद्ध है प्रदीप्त अग्नि का विशेषण है तो अग्नि जब अच्छी तरह से प्रदीप्त हो जाए जो समिधाएं हैं उन समिधाओं के द्वारा काष्ठ आदि रूप जो समिधाएं, उन समिधाओं के द्वारा अग्नि जब आहवनीय जो स्थल है वहाँ पर प्रदीप्त हो जाए और प्रदीप्त अग्नि से अच्छी तरह से अर्चि निकले अर्चि कहते हैं ज्वाला को ज्वालाएं उसमें से खूब उठने लगे, तब कहते हैं यदा अर्चि ले लाए थे ऊपर उठना उठती हैं प्रदीप्त अग्नि से ज्वालाएं ऊपर उठने लगे, तब तदा जब ये उठती हैं तदा उस समय क्या करे यजमान तो आहुति तदा आहुति प्रतिपादयेत ऐसा नुआ करिए कि उस समय यजमान को चाहिए कि अग्नि के पास यानी अग्नि ने अब ऑफिस खोल दिया अपना कुरियर का तैयार है आपका कुरियर लेने के लिए तो उस समय अपना कूरियर बुक कर ले उनके पास तो सीधे भेज देगा फिर जहाँ पहुँचाना है वहाँ और घर में ले जा कर के दे दें वो तो भी अर्ध सुसुप्त अवस्था में आदि तो वहीं का वहीं पड़ा रह सकता है घर में ही वो भूल भी जा सकता है ऑफिस में ले जाना कूरियर नहीं कर पाएगा वहाँ पहुँच नहीं पाएगा लेट पहुँच पाएगा आप शिकायत करनी पड़ेगी आपको और ऐसे तो जब वो ऑफिस खुल जाए बिल्कुल तैयार बैठ जाए और उस समय देता है कोई तो समय से पहुंच जाता है ऐसे ही आह्वनीय अग्नि अग, स्थल पर वहाँ अग्नि समिधादी के द्वारा प्रदीप्त तो हुआ ज्वालाएँ निकल रही हैं उस समय ये ज़मान को चाहिए आहूति हव्य वाहन में हव्य शब्द से जिसको कहा गया था वही आहूति आहूति द्रव्य और उसका प्रक्षेप करें प्रतिपादित यानी प्रक्षिपेतक तो कहाँ पर प्रक्षेप करना है देना है तो बड़े ऑफिस में अलग अलग स्थल होता है ना तो जहां निर्धारित है लिफा बाप देना है कुरियर का तो वहीं पर देने से ठीक रहता है ना उस स्थान तो स्थान बताया जा रहा है कि आहुति का प्रक्षेप कहां पर करना है आज्य भागो अंतरेण आज्य भागो अंतरेण शब्द का अर्थ है आवाप स्थान यानी जहाँ देवता के उद्देश्य से हवि का प्रक्षेप किया जाता है वह स्थान उसे यहाँ पर आज्य भाग भागो अंतरेण इन दो शब्दों से लेना आज्य भागो अंतरेण ये दो पद हैं अलग अलग अंतरेण एक अव्यय है मध्य अर्थ में आता है आज्य भागों का अर्थ है ये अग्निहोत्र में और दर्श में अलग अलग दो आहुतियाँ दी जाती हैं जहां देवता के उद्देश्य से हवि का प्रक्षेप करना है उस स्थल के दायने भाग में बाएं भाग में आहुति का दो आहुतियां प्रक्षिप्त की जाती हैं दर्श पूर्णिमास का अनुष्ठान करते समय ओम अग्नय स्वाहा सोमाए स्वाहा ये कह करके ओम अग्नय स्वाहा कह करके दक्षिण भाग में यानी दायने भाग में एक आहुति का प्रक्षेप किया जाएगा और सोमाय स्वाहा कर, कह कर के बाएं भाग में एक आहुति का प्रक्षेप किया जाएगा और इन दोनों आहूतियों का जहां पर प्रक्षेप किया जा रहा है वो होती है घृत की आज्य कहते हैं घृत को तो आज्य भागो और ये आज्य भाग शब्द का अर्थ है वो दोनों आहूतियाँ जिन स्थानों पर डाली जाती हैं प्रक्षेप किया जाता है उनका अंतरेन का अर्थ है मध्य भाग अज्य भागो अंतरेन इस इतने का अर्थ निकलेगा ये दो आहूतियाँ अग्नय स्वाहा सोमाये स्वाहा कह करके अग्निदेव जहाँ डाली जाती हैं उन दोनों स्थान के बीच वाला भाग उसका नाम है कर्मकांड में आवाप स्थान उन दोनों आहूतियों के स्थान के बीच वाले भाग को कहा जाता है आवाप स्थान और उसे बताने के लिए यहां आज्य भागौ अंतरेण शब्द का प्रयोग है वो है देवताओं को हवि प्रदान करने का स्थान उसे आज्य भागो अंतरेण शब्द से कहा जा रहा वहां पर यजमान हवि प्रक्षेप करें एक प्रकार से आहनीय कुंड के जो अग्ने कौन होता है पूर्व और दक्षिण के बीच वाला वहां, वहां तो वहां से वहां खड़े रह करके वो कुंड में अग्नि की स्थापना की जाती है अग्नय कोण से नैऋत्य कोण में यह अग्नय स्वाहा करके प्रथम आहूति डाली जाएगी आज्य भाग शब्द से और वायव्य कोण में डाली जाएगी सोमाय स्वाहा करके दूसरी आहूति और जो ईशान कोण होता है वहाँ से भस्म निकाला जाता है धारण करने के लिए चार कोनों के चार ये हो गए तो इन चारों कोनों के बीच वाला जो आह्वनीय कुंड का हिस्सा बनता है वो है आज्य भागो अंतरेण शब्द से ग्राह्य आवाप स्थान वहीं पर देवता के उद्देश्य से हवि का प्रक्षेप करना होता है देवता को आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली हवी को पहुंचाने के लिए आपसे हवी लेकर के हव्यवाहन जाता है जिस स्थान से वो स्थान है वो आज्य भागव अंतरेण शब्द से ग्राह्य उसे आवाप स्थान कहा जाता है ये आवाब स्थान पर वो अग्नि बैठा रहता है वहाँ आप अपना लिफाफा पकड़ा दोगे तो उस ऑफिस में भी इधर उधर होने की संभावना नहीं रहती उसी वही स्थान है ग्राहकों से जो कुरियर होना है उसको ले करके भेजने के लिए वो निश्चित स्थान होता है वो स्थान है अवापस स्थान वहाँ करना है आहुति का प्रक्षेप इसलिए कहा कि तदा और कब करना है तो पूर्वाध में बताया जब ईंधन के द्वारा अग्नि अच्छी तरह से प्रगट हो जाए प्रदीप्त हो जाए और उससे ज्वालाएँ निकलने लगे तब आ, उस आवाप स्थान पर यजमान देवता के उद्देश्य से हवि का प्रक्षेप करें आहुतिया प्रदान करें ये इस मंत्र का अर्थ है यदा लेला जितते हरची समिधे हव्य तदा आज भाग अंतरे आहुति प्रतिदे तो भाष्य को देखिए तक के बाद में यदि ईंधन अभ्यात सम्यग् इद्धे समिद्धे हव्यवे ले लाएते चलती अर्चि पूर्वाध की व्याख्या है भाष्य में इतनी कि जिस समय आह्वनीय अग्नि में अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए रखी गई जो संविधाएँ हैं उन्हें ईंधन कहा जा रहा है और उन ईंधनों से अभ्या और ईंधनों का विशेषण है अभ्याहित अभ्याहित ईंधनई यानी आह्वनीय कुंड में अच्छी तरह से रखी गई समिधाओं से सम्यक इधे समिध्य अच्छी तरह से अग्नि के प्रज्वलित होने पर लेलायतें का अर्थ करते हैं चलती चलती का करता है अर्चि अर्चि यानी ज्वाला है। तो प्रदीप्त अग्नि की अग्नि से ज्वालाएँ उठने लगती हैं ज्वालाओं का चलना है अग्नि प्रकट होगा ज्वालाये चलेगी तो ऊपर की ओर चलती हैं ये होने लगेगी तो कहते हैं तदा यानी तस्मिन काले जब ज्वालाये निकलने लगे तब लेलाय माने चलती अर्चिषी ये तदा का ही अर्थ कर दिया है तदा यानी तस्मिन काले और तस्मिन काले से कौन सा समय लेना है तो जिस समय प्रदीप्त अग्नि की ज्वालायें चल रही हैं अच्छी उठ रही हैं उस समय अब आज्य भागौ अर्थ करते हैं आज्य यानी आज्य हो यो अंतरेण यानि मध्य अंतरेण का अर्थ कर दिया मध्य और वो कौन है आज्य का मध्य तो आवाप स्थान कहलाता है इसलिए आवाप स्थाने एकार्क को अयादेश करके के एक का लोप हो गया अवाप स्थान बना सप्तम अंत है मध्य अब आप स्थाने आहुति प्रतिपादय तो आहुति द्वितीय का बहुवचान है आहुति का प्रक्षेप करें तो किस उद्देश्य से आहुति का प्रक्षेप करना है तो कहते हैं देवता उस आहुति की जो देवता है जिस देवता को जो द्रव्य देना चाहते हैं उस देवता के उद्देश्य से आवाप स्थान पर उस आहूति द्रव्य का प्रक्षेप करें यह अर्थ निकलेगा तो अग्निहोत्र में तो केवल दो आहुतियां होती हैं सुबह और दो होती है शाम। तो आहूति ऐसा द्विवचन होना चाहिए यह हुआ बहुवचन तो बहुवचन जो प्रयोग है उसका उपादन करते भकर भगवान अनेकाह इत्यादि से उससे पहले टीका में टीकाकार भाष्य में जो आवाप स्थान शब्द आया न आवाप स्थान पदार्थ बताते हैं आवाप स्थान ये जो पद हैं इसका अर्थ कर रहे हैं तो आह्वनीय दक्षिणोत्तर पार्श्वयो आज्य भागो यजेते अग्नए स्वाहा सोमाये स्वाहा दर्शपूर्णमासे तो दर्शपूर्णमास नामक जो याग हैं वो काम्यमान कर्म है दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत तो इस वाक्य के द्वारा विहित तो स्वर्ग प्राप्ति के साधन के रूप में याग है दर्श पूर्णमास याग कोई स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग रूप अभ्युदय को प्राप्त करने के लिए दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त हुआ यजमान है उसे दर्श पूर्णमास याग के प्रारंभ में जब ईंधनों से अग्नि प्रज्वलित हो जाता है उससे अर्चियाँ अच्छी तरह से निकलने लगती हैं उस समय सीधे दर्श याग की जो देवता है उन्हीं के उद्देश्य से हवन नहीं करना होता अभी तो पहले ये दो आज्य आहुतियाँ दी जाती हैं किसमें ये जो दक्षिण उत्तर पार्श्व में का मतलब दक्षिण भाग में यानी दायने भाग में और उत्तर भाग यानि उत्तर पार्श्व है बाया भाग बाया है वो किसका दायना बाया तो यजमान का तो यजमान जहाँ बैठा है वहाँ दायने भाग में आ जाता है आवनीय कुंड का नैऋत्य कोण उस नै कोण के पास में एक आहूति डालेगा घी की और वो मंत्र होगा उस आहूति का अग्नये स्वाहा ये बोल कर के नैऋत्य कोण में डाल दिया और सोमाय स्वह ये बोल करके प्रक्षेप होगा द्वितीय घी की आहुति का वो होगा वायव्य कोण में उत्तर पार्श्व कहा जाएगा तो इन दोनों के बीच वाला जो भाग बचा उसे आगे कहते हैं कि तयोर मध्य अन्य यागा अनुष्ठीय तो इन दोनों आहूतियों के बीच में क्या हो जाता है कि बाकी जो याग हैं दर्श पूर्णमास में प्रधान छह याग होते हैं उन छह यागों की अलग अलग देवताएं हैं सूर्यादि इंद्र सूर्यादि उन देवताओं के उद्देश्य से फिर अलग आहूतियाँ दी दी जाएगी उन देवताओं का हवि द्रव्य अलग अलग हैं जिस देवता का जो हवि द्रव्य है उस द्रव्य की आहुतियाँ फिर दी जाएगी पहले ये दो आहुतियाँ दी जाएगी इन दो आहुतियों को जिस स्थान पर दिया गया उन दोनों स्थानों के बीच वाला भाग उसे कहा जाता है आवाप स्थान इसे कह रहे हैं कि तैरो मध्य अन्य यागा अनुष्ठीअंते तन्मध्यम आवाप स्थान उच्यते त मध्यम यानि तय मध्यम तमध्यम तो तयो शब्द से लेना वो आज्य आहूति जो जिन स्थानों पर डाली गई उन स्थानों का बीच वाला भाग वो है मूल मंत्रस्थ आज्य भागौ अंतरेण पद से ग्राह्य उसकी एक पारिभाषिक संज्ञा है आवाप स्थान उसे भाष्य में भषकर भगवान ने आवाप स्थाने इस शब्द से कहा है अवापस्थान उच्यते अग्निहोत्र आहुतियों द्व्युत्व प्रसिद्ध अब ये भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है अनेकाह प्रयोग अपेक्षाया इति बहुवचनम इसका अवतरण है टीका में कि अग्निहोत्र आहुतोद्युव प्रसिद्ध सूर्याय स्पते स्वात अग्नए स्वाहाजापते स्वाय तत्कहोत्र प्रक्रम्य आहुति तत्राह अनेकाह इति तो कहते हैं अग्निहोत्र आहूतियों में तो सुबह दो आहुति शाम को दो आहुति ऐसे दो द्वित्व प्रसिद्ध हैं दो ही आहुति दी जाती हैं सुबह के दो आहुतियों के लिए अलग अलग दो मंत्र हैं सूर्याय स्वाहा प्रजापत स्वाहा इति प्रातः यानी इन दो मंत्रों से सूर्य तथा प्रजापति देवता के लिए ओ देवता के उद्देश्य से हवि हवि प्रक्षेप किया जाता है घृत और सायंकाल अग्नि स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन दो मंत्रों से आहुति दी जाती है घृत की तो इस प्रकार ये अग्निहोत्र आहुति में द्वित्व प्रसिद्ध है और यहाँ तो आपने प्रयोग किया आहूति ऐसा बहुवचन वेद में आया ना तो इसका अर्थ निकल रहा है अनेक आहुतियाँ दी जा रही है लेकिन दी तो जाती है दो ही आहुतियाँ ये द्वि बहुत तो बहुवचन की उपपत्ति कैसे होगी ये यहाँ पर प्रश्न हुआ कि तत्क अग्निहोत्रम प्रक्रम्य आहूति इति बहुवचनम तो अग्निहोत्र कर्म के से उपक्रम किया है अग्निहोत्र कर्म को बताने के लिए वहाँ तो दो ही आहुतियाँ तो आहुति ऐसा बहुवचन प्रयोग कैसे हुआ तत्र यानी इस प्रकार की शंका होने पर आह भाष्कर भगवान इस शंका का समाधान बताते हैं अनेक आह प्रयोग अपेक्षाया आहुति इति बहुवचनम यद्यपि द्वित्व ही आहुति में प्रसिद्ध हैं लेकिन वो एक दिन मात्र अग्निहोत्र नहीं होना है यावज्जीव अग्निहोत्र जुहियात मतलब जब तक शरीर में प्राण है तब तक अग्निहोत्री को अग्निहोत्र करना ही है नित्य कर्म है ना, तो ये अनेक दिनों दिनों तक इसका अनुष्ठान होना तो कई आहुतियाँ हो जाती है उन आहुतियों को लेकर के बहुवचन ये यहाँ पर कहा कि अनेक आह प्रयोग अपेक्षाया आहुति इति बहुवचनम थोड़ा सा भाषा टीका में है अनेकेशु अहसु प्रयोग अनुष्ठान स्थानी तदअपेक्षा इतर्थ तो अनेक दिनों में अग्निहोत्र का प्रयोग यानि अनुष्ठान होता है और उन अनेकों दिनों में प्रत्येक दिन दो दो आहुतियों का ये करते हैं संचय तो अनेक आहुतियाँ हो जाती है उन को लेकर के बहुवचन है भाषा में आगे वाक्य हैं कि एशह सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्त पंथा पूर्वकंडिका में जो अंतिम वाक्य था ए, एश वो अमृतस्य सुकृत लोके तो ये पंथा शब्द से ग्राह्य अर्थ क्या है तो ये कर्मानुष्ठान इसलिए लिखते हैं कि ये यानी सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण तो सम्यक आहुतियों का आवाप स्थान पर प्रक्षेप रूप ये कर्म मार्ग लोक प्राप्ति का साधन है पंथा है त्यक करणम दुष्कर्म कर्म का अनुष्ठान सरल नहीं है शास्त्र विधि के अनुसार कर्म होना दुष्कर है बिल्कुल होता ही नहीं असंभव नहीं किंतु दुष्किन है दुष्कर है का अर्थ विपत्तियाँ भी अनेक हैं तो कहते हैं विपत्तयस्तु अनेका भवंती क्योंकि श्रेयांशी बहुविघ्नानी कहा जाता है विपत्ति कहते हैं विघ्न को और श्रेय मार्ग में विघ्न अधिक आते हैं तो विपत्तियाँ अनेक हैं और कर्म शास्त्र विधि के अनुसार कर्म का अनुष्ठान होना कठिन है लेकिन यदि संसारांत पाति अभ्युदय चाहिए तो दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है नान्य पंथा विद्यते इतना मात्र दूसरा कोई मार्ग नहीं है ये सुकृत लोक प्राप्त करने के लिए कर्मानुष्ठान ही मार्ग है तो आगे हैं अब तृतीय मंत्र का उत्तरण भाष्य कथम इतना ही अवतरण हैं और इस अवतरण भाष्य का टीकाकार अवतरण लिखते हैं कथम ये जो एक पद का एक पदात्मक अवतरण है तृतीय खंडिका का इसके अवतरण टीका को देखिए दर्शस्य अग्निहोत्र अंगत्वे प्रमाणाभा <coughs> कथम तदकरण अग्निहोत्र से विपत्ति इति आशंक्यवज्जीवचोदनावशा अग्निहोत्रिणो अवश्यकर्तव्यवाद तदकरण भवि विपत्ति इति विशेषण और चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कारकर्ते हैं विशेषण पद के बाद में थोड़ा शेष जोड़ना है इतनी प्रश्नपूर्वक आह कथम तो विशेषण प्रश्नपूर्वकमा आह कथम ऐसा वहां पर प्रतीक के रूप में जोड़ना चाहिए कथम विशेषण प्रश्नपूर्वकमा आह कथम इतना जोड़ना है टीका का अर्थ है कि दर्शस्या अग्निहोत्रांगत्वे प्रमाणाभा अने कर्म का अनुष्ठान दुष्कर है विपत्तियां अनेक हैं ये बताया था कैसे विपत्तियां यानी विघ्न अनेक है तो इसे स्पष्ट करने के लिए मूल मंत्र में आ रहा है यश अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम इत्यादि इसमें अग्निहोत्र का विशेषण है अदर्शम अपौर्णमासम मूल मंत्र में और अचातुर्माश्यम अनाग्रयणम अतिथिवर्जितम अहुतम अवैश्वेव अविधिना हूतम ये सब जो है अग्निहोत्र के विशेषण हैं तो जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र इन विशेषणों वाला होता है वह अग्निहोत्र अग्निहोत्री को संसार अंत पाती जो उसका अपेक्षित अभ्युदय रूप फल है वह नहीं दे पाता अपितु उसे फल से वंचित ही रखता है बड़ा प्रयास करके साधक कोई साधना करें और वह साधना उसे जिस फल के लिए कर रहा था वह फल प्राप्त न कराएं तो व्यर्थ ही परिश्रम है ना तो उसका ये अग्निहोत्र इन विशेषणों वाला जो अग्निहोत्र है ये तृतीय मंत्र में बताया जा रहा है कि व्यर्थ प्रयास है वो उसे उसके अभीष्ट को प्राप्त नहीं करा पाता उसे वंचित ही रखता है दूर ही रखता है आ सप्तमान तोकान् हिनस्ति इसमें हिनस्ती का करता है अग्निहोत्र कैसा अग्निहोत्र हिनस्थ यानी नष्ट कर देता है हिंसा कर देता है कौन हिंसा करता है उसके द्वारा अनुष्ठित रही उसकी हिंसा कर देता है क्रिया दक्षो दक्ष उसमें बताया था श्रद्धा विधुर जो है कर्म वो यजमान के अहित का ही कारण बन जाता है शिव स्त्रोत्र में ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तस्य सप्तमान लोकान अस्थिति ये अग्निहोत्र मूल में आएगा तो इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं कि अग्निहोत्र के ये जो अदर्शम अपूर्णमासम इत्यादि विशेषण है ये विशेषण ये बता रहे हैं कि अग्निहोत्री रोज अग्निहोत्र कर रहा है लेकिन जीवन पर्यंत अग्निहोत्र कर रहा लेकिन उसने केवल अग्निहोत्र ही किया और दर्श पूर्णमास और चातुर्माश आग्रहन अतिथि पूजन आदि जो अन्य कर्म है उन कर्मों का अनुष्ठान जीवन में नहीं किया तो अन्य जो अनुष्ठेय कर्म बताए गए हैं उन अन्य अनुष्ठेय कर्मों के अनुष्ठान से रहित केवल अग्निहोत्र का अनुष्ठान वो तो नित्य कर्म है और नित्य कर्म तो केवल प्रत्यवाय दोष मात्र नहीं लगने देगा किन्तु अपेक्षित जो अभ्युदय है वो भी तो प्राप्त नहीं करा पाएगा उसके लिए तो दूसरे जो साधन बताए हैं कर्म वो करने चाहिए थे वो नहीं किए यदि तो क्या करेगा कि अभ्युदय का प्रापक नहीं बन पाएगा अग्निहोत्र ये यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ? हाँ तो निष्काम कोई होता ही नहीं है मीमांसकों के दृष्टि में कोई वैराग्यवान है ही नहीं सबको सुख चाहिए अख है स्वर्ग उसके प्रति किसी को भी और स्वर्ग है कर्मफल उस कर्म फल के प्रति वैराग्य किसी को नहीं होता तो वैराग्यवान कोई है ही नहीं तो निष्काम कैसे होगा फिर स्वर्ग आदि सुख के लिए ही सुख की अभिलाषा रहेगी और स्वर्ग आदि सुख की अभिलाषा जिसके अंदर है वह स्वर्गादि का प्रापक जो साधन बताया गया दर्श पूर्णमास वो नहीं करेगा और मात्र अग्निहोत्र ही करेगा तो उसके द्वारा अनुष्ठित अग्निहोत्र उसे स्वर्गादि सुख उपलब्ध नहीं करा पाएगा ये मीमांसक सिद्धांत है तो अपर अपराविद्या का विषय का मतलब मीमांसा का विषय है तो फिर उस दर्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कोई वैराग्यवान होता नहीं है इसलिए सत्य कामा कहा है हम हाँ तो जब स्वर्ग का जो है यह हेतुभूत तो पुण्य समाप्त तो होगा भोग करके तो फिर वापस मनुष्य लोक में आएगा मृत्यु लोक में आएगा तो उस दृष्टि से यहाँ पर लिखते हैं टीकाकार कि दर्शस्य अग्निहोत्र अंग प्रमाणाभा कथम तद अकरणम अग्निहोत्र विपत्ति कहते हैं अग्नि कोई भी कर्म सांग अनुष्ठित होने से माना जाता है कि विधिवत अनुष्ठान हुआ उसका और प्रधान अंगी का अनुष्ठान कर लिया और अंग का अनुष्ठान यदि नहीं हुआ तो सांग अनुष्ठान संपन्न नहीं हुआ तो सांग अनुष्ठित कर्म तो सफल माना जाता है और अंग रहित तो केवल प्रधान कर्म का अनुष्ठान विकलांग माना जाता है तो अग्निहोत्र के ये दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य इत्यादि जो कर्म बताए जा रहे हैं ये अंग तो नहीं है तो जिस अग्निहोत्र के यह अंग नहीं है दर्श पूर्णमास आदि वे न करने से दर्श पूर्णमास विकलांग कैसे होगा और कैसे आप कहते हैं कि सफल नहीं बनेगा यदि दर्श पूर्णिमा अंग होते अग्निहोत्र के तो उनका अनुष्ठान माना जाता अनुष्ठान न करना ये अंग अनुष्ठान न होने से अग्निहोत्र विकलांग हुआ इसलिए वो उसकी एक विपत्ति है विघ्न है जो करना था वो नहीं किया अंग अनुष्ठान एक शंका हुई कि यश दर्शस्य अग्निहोत्रांगत्वे अग्निहोत्रा अंगत्व तो दर्श अग्निहोत्र कर्म का अंग है इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है अंगांगी भाव के निर्णायक जो छः प्रमाण होते हैं श्रुत्यादि उनमें से कोई भी प्रमाण दर्श को अग्निहोत्र का अंग नहीं बताता अग्निहोत्र को दर्श पूर्णमास का अंगी नहीं बताता इनमें अंगांगी भाव का ज्ञापन नहीं करता कोई प्रमाण तो फिर कथम यानी कैसे आक्षे आक्षेपार्थम है तद अकरणम यानी दर्श का न करना तत्शब्द से दर्श को लेना है तो दर्श कर्म का अकर्णम यानी न करना अग्निहोत्र से विपत्ति अग्निहोत्र की विपत्ति है विघ्न है यह आप कैसे कह सकते हैं इस प्रकार की शंका करके इसका समाधान इस अभिप्राय से किया जा रहा है जो मूल में अदर्शम अपूर्णमाशम इत्यादि विशेषण है उसे सार्थक दिखाने के लिए कि यावत् जीव चोदनावशात अग्निहोत्रीणो अवश्य कर्तव्यवात् तद अकरणम भवे विपत्ति यावज्जी अग्निहोत्र ये जो यवजीव श्रुति है ये कहती हैं कि जब तक जीवन है तब तक कर्म करते ही रहना है अग्निहोत्र से उपलक्षित अन्य वर्णाश्रम विहित कर्म तथा दर्श पूर्णमासादि कर्म वे करते ही रहने हैं तो इस यावत जीव चोदना का अर्थ है जीवन पर्यंत कर्म करते रहने का विधान करने वाला विधिवाक्य यावत जीव चोदना कहलाता है और उससे ये निकलता है कि अग्निहोत्री को अग्निहोत्र ये जो नित्य कर्म है इस नित्य कर्म से अतिरिक्त जीवन में कभी न कभी जरूर दर्श आदि कर्म भी करने हैं दर्श पूर्णमास चातुर्मास आदि इन कर्मों का अनुष्ठान भी आवश्यक है ये ज्ञापन यावज जीव विधि से ज्ञापित होता है इसलिए कहते हैं तद अकरणम यानि दर्शादि कर्मों का न करना भवित विपत्ति अग्निहोत्री के लिए विपत्ति यानि विघ्न हो सकता है इस अभिप्राय से विशेषणम यानि मूल में अदर्शम अपौर्णमाशम अचातुर्मासम इत्यादि विशेषण आ रहे हैं इसी अभिप्राय से इति प्रश्न पूर्वकम आह कथमिति ऐसे यहाँ पर टीका में होना चाहिए जो छूट गया है प्रूफ देखते समय टिप्पणी कार के सामने जो आनंदगिरी टीका आई उस समय भी उनके यहाँ ये यह नहीं था पाठ इसलिए उनको अलग से टिप्पणी लिखनी पड़ी कि यहाँ ऐसा होना चाहिए कथम का ये अवतरण है अब मूल मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं